श्री गर्ग संहिता माथुरी अखंड तेईसवा अध्याय अम्बिकावन में अजगर से नंदराज की रक्षा तथा सुदर्शन नामक विद्याधर का उद्धार नारद जी कहते नरेश्वर एक समय वृद्वानु और उपनंद आदि गोपगण रत्नों से भरे हुए छकड़ों पर सवार होकर अम्बिकावन में आए वहां भगवती भद्रकाली और भगवान पशुपति विधि पूर्वक पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और रात को वही नदी के तट पर सो गए वहाँ रात में एक सर्प निकला और उसने नंद का पैर पकड़ लिया नंद अत्यंत भय से विवल हो कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे नरेश्वर उस समय ग्वाल बालों ने जलती हुई लकड़ियाँ लेकर उसी से उस अजगर को मारना शुरू किया तो भी उसने नंद का पाँव उसी तरह नहीं छोड़ा जैसे मड़िधर शाम अपने मड़ी को नहीं छोड़ता तब लोग पावन भगवान ने उस सर्प को तत्काल पैर से मारा पैर से मारते ही वह सर्प का शरीर त्याग कर कृतक्य विद्याधर हो गया उसने श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा सुदर्शन बोला प्रभु मेरा नाम सुदर्शन है मैं विद्याधरों का मुखिया हूँ मुझे अपने बल का बड़ा घमंड था और मैंने अष्टावक्र मुनि को देखकर उनकी हँसी उड़ाई थी तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया दुर्मते तू सर्प हो जा माधव उनके उस छाप से आज मैं आपकी कृपा से मुक्त हुआ हूं आपके चरण कमलों के मकरंद एवं पराग के कणों का स्पर्श पाकर मैं सहसा दिव्य पदवी को प्राप्त हो गया जो भूतल का भूरी भार हरण करने के लिए यहां अवतीर्ण हुए हैं उन भगवान भुवनेश्वर को बारंबार नमस्कार है श्री नारद जी कहते राजन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके वह विद्याधर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित वैष्णव लोक को चला गया उस समय श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर नंद आदि गोप बड़े विस्मित हुए फिर वे शीघ्र ही अंबिका वन से ब्रजमंडल को चले गए इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के शुभ चरित्र का वर्णन किया जो पुण्यपथ तथा चाहते हो बहुलास बहुलाश बोले अहो श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र अत्यंत अद्भुत है उसे सुनकर मेरा मन पुनः उसे सुनना चाहता है देवर्षि सत्तम ब्रजेश्वर परमात्मा श्रीहरि ने ब्रज बंदन में आगे चलकर कौन सी लीला की इस प्रकार की गर्गसहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत सुदर्शनोपाख्यान नामक तेईसवां अध्याय पूरा हुआ